स्वाध्याय अद अथर्वेद से दशम कांडम सूत्र से सप्तम स्वाध्याय भविष्य त्रभ्यमंत्री कथना पदा सही आज अथर्वेद के दशमें कांड के आठवें सूत्र के सत्ताईसवें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के शब्द हैार्थं तु हैया दण्डेन दण्ड धर्म के मन्तु जनता है बड़ा हम है। जैसे परमात्मा में कोई लिंग विशेष नहीं है वैसे ही जीवात्मा में विशेष चिन्ह नहीं है वह शरीर के संबंध से स्त्री पुरुष लड़का लड़की आदि होता है और शत्रुओं का दमन करके तब और दृष्टि करता हुआ परमात्माुति और कीर्ति पाता हैस्वाध्याय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 जैसे ईश्वर के विषय में वेदों में बतलाया ईश्वर का स्वरूप कैसा है इ प्रकार से जीवात्मा के विषय मे बतलाया गया कि ये जीवात्मा कैसा है किस वाला यद्यपि आजकल् भौतिक विज्ञान की प्रगति वकाश बहु अधिक हा और हो हैं परंतु परन्तु आत्मा के स्वरूप को वाला कोई बिरला ही वैज्ञान मिल पाएगा पागा की बात उनके पास रहे आप अपनी ओर देखिए कि क्या आज वेदमत जैसा जीवात्मा का स्वरूप बचराया आप उसको जानते हैं आत्मनिरीक्षण की आत्मनिरीक्षण से आपको पता चलेगा कि प्राय आप इस शरीर को ही मैं समझते हैं पहले क्या सोचती हैं हम स्त्रियां हम लड़की हैं प्राय उनका दिमाग बुद्धि इतना काम करता है पुरुष सोचते हैं वहां आदमी हैं हम पुरुष हैं हम का वो ये साढ़े तीन आंख का शरीर इतना ही दिमाग रखते है, अपने आप को नहीं समझता जीवात्मा के स्वरूप को नहीं समझता तो वह ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं समझता आपसे मैं पूछूं आप क्या अनुभव करते हैं आप प्राय ये अनुभव करते होंगे दिन भर वही मैं हूं और मैं मोटा हूं अथवा मैं पतला हूं मैं रंग से काला हूं गोरा हूं मैं वृद्ध हूं मैं युवा हूं मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं ऐसा व्यक्ति सोचता वह ये प्राय भी सोचता विचारता कि न तो मैं गोरा हूं न मैं काला हूं न मैं बूढ़ा हूं न मैं बुढ़िया हूं मैं लड़की भी नहीं हूं मैं लड़का भी नहीं हूं अस्तु पूषु आपने वा विद्वान् को छोड़ो न पूचना समझता ह न मोरा है काला हूं, न मूढा है बुध्या ह लडका हूं, मैं हसा सोचता न आया समी आ यदि आने लग जाए जाए तो कितनी समाधान हो जाए। एक युवक अच्छे बुद्धिमान थे तो वो कहने लगे कि को स्वतन्त्र कहते हैं करता है ये स्वरूपेण का के परन्तु हो कुल् लुके वैर्यत हो काम जनभ काम क्रोध लो हो पीसते रते है दिनभर चक्र काटा आजा स्म की उन् विचार कि वैदिक धर्म जाता है जीवात्मा कर्म दिनभर काम क्रोध पीसते व्यक्ति बन्धर्याचता या कटकुतनी कर नाचता दिनभरी नाचते होगे का नै पुराधीन जैसे अपने आप को देखता हो वो बिल्कुल ऐसा ही देखता है धनमन आत्मनिरीक्षण कर लो तो मैंने उनको कहा ये बात ठीक है सभी पराधीन होकर चक्कर काट रहे पर यदि ये, ये बात समझ में आ जाती है कि वस्तुस्थिति क्या है कि अज्ञानता के कारण कुसंस्कारों के कारण माता पिता आदि विद्या न प्राप्त राजा वैदक धनू वीपरीत शिक्षा प्रणली वैदक न कारण इ व्यक्ति को काम क्रोध लो मो ने नचा रक्षा तत् पुतली की नास्ता ये युग से बा ही तु मै ये स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सौ सी आज वो योग देखता है मैं प्राधहीन हूं काम क्रोध मेरे ऊपर आरूढ़ रहते हैं पशु की तरह सवारी करते हैं मैंने कहा इससे बचा जा सकता है और इसका उपाय वेद विद्या है और कुछ नहीं वेद का विद्या का मतलब वेद दर्शनों के ज्ञान विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति योगी बनता है तो इस तरधीनता से बचा जा, जा सकता है जीव आत्मा स्वतंत्र हो सकता है ये परिधान हुए बिना कोई व्यक्ति मन इंद्रियों पर अधिकार नहीं कर सकता कि मैं क्या हूं इसलिए इसमें वेद में दिया संकेत तुम का अर्थ है तू क्यों जी क्या अर्थ है त्वम स्त्री हे जीवात्मा तू ही तो स्त्री है, है। समझा ध्यान दो और त्वम मानसी असी का अर्थ है कुमान का अर्थ है पुरुष तो गुमानसी और तू ही पुरुष है मैं आपसे पूछ लू इस माताओं से पूछू कि आप पुरुष अपने को मानते हैं कभी स्त्री भी बने थे आप तो कम जटेगी सा मोटी ही बात को तो स्वीकार करता है माताओं से पूछे कि आप कभी पुरुष थे उनके भी दिमाग में कम ही दिखे या नहीं कभी इस पर विचार नहीं करता व्यक्ति बिना गंभीर विचार के ये बात उतरती नहीं कंठ के नीचे नहीं जाती कि वही जीवात्मा स्त्री है वही पुरुष है वही हिजड़ा है वही गधा घोड़ा है वही कुत्ता बिंदी है अब ये विदेशी लोग गाजर मुंगी की तरह भेंट बकरी को खाने वाले उनको तो आत्मा ही नहीं मानते इनका दिमाग इतना ही काम करते खाते हैं गाजर मुंगी की तरह कहा कि तुम कुमार है उत कुमारी और कुमार अवस्था है वो तू है और कुमारी भी तू तो क्या समझा रहा है वे हे व्यक्ति तू अवस्थाओं के आधार पर ये मत मानना मैं बूढ़ा हूं मैं बुढ़िया हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं तुम्हारा हूं तुम्हारी ये दिव्य शरीर की अवस्थाएं हैं और लोक में इनका प्रयोग होता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है पर जानना यह है ये हमारी गाडी है ये हमारा रथ है यही बूढ़ा होता है यही बुढ़िया होती है यही कुमार होता है यही कुमारी होती है आत्मा में कोई अंतर नहीं आता है कहा कि तू ही हा जीवात्माने आपवा बनाक बुद्धिमान बना, बना कर, संसार के करता वही राजा महाराजा बन जाता बहे संसार का रा बनना का राजा बनना, बनना दोनो से राजा बन सकता है। बाहर के संसार पर राजा बनना एक बात है अपनी मन इंद्रिय शरीर पर राजा बनना यह दूसरी बात है वही भी आत्मा योगाभ्यास करते करते अपने मन इंद्रियों का राजा बन जाता है अनुशासन करता है ये जो समस्याएं आती है कि मन वस में नहीं आता इंद्रियावश में नहीं आती शरीर वस में नहीं आता यह इसलिए वस में आता ये व्यक्ति जीवात्मा का अपना स्वरूप ठीक नहीं समझता देखिए हमारे मन की गति इंद्रियों की गति प्रगति और विचार करनी है जीवात्मा की इच्छा और प्रयत्न के नहीं होते है। क्या समझ में आए आपको इंद्रियों में जो गति मन में जो गतियां विचारों को उठाना अच्छे बुरे विचार करना इधर उधर विषयों में भागना दौड़ना ये जीवात्मा की इच्छा और प्रयत्न के बिना कभी नहीं होता पर आप इतना ही समझ पाते होंगे या सोचते होंगे प्राय कि विचार स्वतः उठते हैं मन स्वतः विश्व में जाता है इंद्रियां हमारे पश में नहीं है कर्नाटक से कुछ बहनें आई कुछ पुरुष आए उन्होंने अपनी एक त्रुटि बताई बात की चले गए होंगे उद्यान की चले गए होंगे उन्होंने नीचे गिरे लींबू को उठाया या तोड़ा तो उन्होंने तो तो बताया अपनी त्रुटी में दंड भी लिया उसका भोजन बंद और दूध भी बंद मैंने कहा क्यों क्योंकि आज हमने ये भूल की है आप भी करते हुए दुनिया नहीं है जी बार से नहीं करते होंगे तो मन से कर लेते होंगे हाँ कभी देखना कई व्यक्ति बाढ़ से नहीं करता मन से जरूर करता है अच्छे अच्छे नींबू ये दिखाई देते हैं बने चटपटे खाए थे पहले स्मृति आई भगवान देखता है उठा दो नीचे ही टिका हुआ है छोटी थोड़ी, -थोड़ी हो ऐसे पानी बनाता है वो एक शिक्षण से नाए पचास वर्ष के थे लगभग उसने ऐसी भूल कर दी और पूछा गया का आत्मरीक्षण में कहने कहा आधुनिक से भूल हो गई मैंने एक नींबू भी दिया नींबू तोड़ दिया मैंने कहो लोटाऊंगी को व्यक्ति मन पर अधिकार नहीं करता। अधिकार नहीं करता, पर अधिकार तो इन्द्रियो पधकार इन्द्रियो काध्यम बुरा अनी प्रवेश बलात् प्रवेश विविषोताखा जाता पन्तु याद रखना व्यक्ति आत्मा के स्वरूप जानता मेतन तत्त्व हु होटा सा हू कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में ईश्वर के अधीन हूं मैं चलाता हूं उस समय व्यक्ति अपने हिताहित को जानता हुआ वो जहां मनेद्रियों को चलाना चाहता है वहां चलाता है जहां नहीं चलाना चाहता नहीं चलाता ये आंखें के अधिकार में रहती कान उसके अधिकार में रहते मार्ग में देखता हुआ किसी सुंदर रूप को देखते हुए राग उत्पन्न नहीं होगा उसमें किसी कुरूप को देखते हुए क्रोध घृणा उत्पन्न नहीं होगी उसके मन अधिकार है उसका और इसका अधिकार नहीं है वो युष हो के नाचता है चाहता है कि मैं बुरी दृष्टि से सुंदर रूप को नहीं देखू और उसको देखना पड़ता है बलात् काम की भावना जगती है उसके मुझे और इतना याद रखना दिन धर्मा की बातना जगेंगी स्वाभाविक बात है डरना नहीं घबराना नहीं मुझे रोकना है युद्ध करना है आप जीत जाएंगे तो समय के अनुसार आपने जीवात्मा का स्वरूप उसकी गतिविधियां सुनी वेद कधार परि योगाभ्यास प्रगति